जमा गवाई पुण्य करत उर्मा गवाई लय गिर गिट करीदारे साधो भाई अपनी करनी गौतम नारी बड़ी बहुतक बहुतकने दाना करनी कर बैकुंठ न पैठी काहे भई पशाणा साधु भाई अपनी करनी मारहु मान छेम करी बैठो छाड़ो गर्व गुमाना आपा में तो राम भजो तुम कहत मलूक दीवाना साधु भाई अपनी करनी ना उले कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार परे एपे नहीं पावे फिर भी नहीं प्राप्त कर सकता क्यों यह दूर प्रेम गली है यह प्रेम की गली बहुत दूर है इसलिए हरिभक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सातु साधन साश्रयी ही हरिभक्ति सुदुर्लभा हजारों प्रकार के साधनों को करने के बाद भी भक्ति प्राप्त हो जाए हरि भक्ति ही सुदुर्लभा कहते आज जो स्थिति रानी को प्राप्त हुई है वो बड़े बड़े योगी यति तपियों को भी प्राप्त नहीं होती है अब तो दासी ने, रानी ने कहा बोले प्रगति तो हुई है रात में भी दर्शन और दिन में भी दर्शन पर हम चाहते हैं ठाकुर हमारे साथ खेलें अभी प्रत्यक्ष प्रकट होके इसी शरीर को भुजाओ भर के अरे बोले अभी प्रेम हुए हुए कितने दिन है बोले त्रुटिर युगाए थे त्वाम अपश्यताम यहां तो यह दशा हो रही है और शरीर का कोई ठिकाना नहीं है हमें इस संबंध में आज पूज श्री भाई जी ने श्री अमरदास जी का स्मरण किया था हमको तो स्मरण में नहीं रह गया उनका वह पद पर उन्होंने एक पद सुनाया था सिखाया था पंथीडा दिवस थोड़ो ने जाबू दिवस थोड़ो ने जाबू दूर बंथीड़ा अभी बन नहीं रहा है दिवस थोड़ो ने जाबू अब दिवस कम रह गया है और जाना बहुत दूर है जब होश आया तब तक तो आयु बीत गई और अब तू कहती है कि और प्रतीक्षा करना पड़ेगी तो अब मैं जीवित नहीं रह सकती अब कोई उपाय बताओ अब क्या कसर रह गई बोले अभी तो बहुत बड़ी कसर रह गई क्या कसर रह गई बोले भगवत सेवा की पूर्णता भक्त की सेवा में भगवत सेवा तो पूर्णता की ओर जा रही है पर अभी परिपूर्ण नहीं हुई परिपूर्ण तब होगी जब हरी सेवा के साथ साधु सेवा करो बेचारी रानी ने साधु देखे ही नहीं थे बोले महाराज यहां कहा मिलेंगे साधु कैसे उनकी सेवा करें दासी बोले वो तो सब आ जाएंगे कैसे बोले जैसे कोई व्यक्ति चुग्गा डालने जा लग जाता है तो भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के पक्षी वहां दाना चुगने के लिए आने लग लग जाते हैं ऐसे ही सेवा करने लग जाओ साधु देश-देश के अपने आप आएंगे साधु कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं ये बात जाननी हो तो हमारे पूज्य श्री नरसिंह मंदिर वाले ललितपुर वाले महाराज जी विराजमान है संत सेवी इनका स्थान है संत सेवी स्थान में वो पूरी लाइन में एक ही जगह है ललितपुर जहां संत सेवा होती है तो रात में दिन में हर समय साधु आते रहते हैं क्यों आते हैं और भी समृद्ध मंदिर हैं वहां क्यों नहीं जाते वहां क्यों जाते अरे वाली जहां चुग्गा पड़ेगा वहीं तो पक्षी पहुंचेंगे जहां साधु को रोटी मिलेगी वहीं साधु पहुंचेंगे जो लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज साधु ही नहीं है वे निश्चित ही साधु में प्रेम नहीं रखते इसलिए ऐसा कहते हैं। अरे हम तो कहते एवरेस्ट की चोटी पर कोई साधु अपना स्थान बना ले और वहां संत सेवा खूब दिल खोल के चकाचक सेवा शुरू कर दे तो हमारे संत भगवान इतने उदार हैं कि सेवा का सौभाग्य देने वहां भी पहुंच जाएंगे और भाई जी एक अनुभूति बता रहे हैं भक्तमाल की कथा की ऐसी विशेषता है कि भक्तमाल की कथा जहां होगी वहां अपने आप कुछ न कुछ संत पहुंच जाएंगे यह हमने तमाम अनुभव करके देख लिया पहले यहां भागवत जी की कथा भी हुई थी पर जो साथ आए थे वही थे अलग से कोई संत नहीं पधारे और देखो अब भक्तमाल की कथा हुई तो पूज्य स्वामी श्री अजस््रानंद जी तो पंद्रह दिन पहले से ही आसन दृढ़ करके विराजमान हो गए और श्री अयोध्या वाले महाराज जी नरसिंह मंदिर वाले महाराजी जाने कितने संत बीच में तो ये था कि महाराज जी का आना स्थगित हो गया नहीं आएंगे फिर सहसा महाराज जी का फोन आया नहीं हम भक्तमाल की कथा सुनने आ रहे हैं उनके तो बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ आने पर सूचना मिली महाराज जी चल पड़े भाई जी से चर्चा भी ये भक्तमाल की कथा की भाई भक्तों का चरित्र है भक्तों को आना चाहिए संत नहीं आवेंगे तो संत ही तो इसके प्रधान श्रोता है या ठाकुर प्रधान श्रोता या संत प्रधान श्रोता तो जहां दाना डालोगे वहां पक्षी आएंगे एक राजा पक्षियों को दाना डालता था दाना डालते डालते एक दिन हंस का दर्शन हो गया क्योंकि हंस हंसनी आकाश से उड़कर जा रहे थे हंसनी ने कहा मेरी समाज के इतने लोग यहां इकट्ठे हैं चले न वहां अरे बोले हम लोग मानसर में विहार करने वाले मुक्ता चुगने वाले ये बाजरा खाके क्या करेंगे ज्वार बाजरा खाके क्या करेंगे अरे बोले खाने के नाम पर मत चलो पर उस भाग्यशाली का दर्शन करने तो चलो जो हमारी विरादरी में पक्षियों को चुगा डालता है हंसनी के आग्रह पर हंस हंसनी का जोड़ा आकाश से उतर पड़ा और उस राजा के गुरुदेव ने कहा कि राजन तुमको संत सेवा की महिमा बताने के लिए हमने पक्षियों को दाना डालने का तुमको साधन बताया था तुमने कहा संत सेवा से क्या होता है बोले पक्ष सेवा से जैसे दाना डालते डालते तुम्हें यहीं बैठे हंस का दर्शन हो गया ऐसे ही संतों को रोटी दोगे तो कभी न कभी कोई परमहंस आ जाएगा और सुखदेव की कोटी का कोई परमहंस आ जाएगा और उसके वो भिक्षा के रूप में एक टुकड़ा आपका ग्रहण कर लेगा तो आपका सारा श्रम सफल हो जाएगा कोई भी स्थान बहुत भव्य बना है उसके मूल में जरूर किसी न किसी परमहंस के पेट में एक टुकड़ा चला गया उसी का ये प्रभाव और कोई बड़े से बड़ा स्थान उजड़ा है उसका भी एक ही कारण मैं रोटी देने वाला हूं ऐसे अहंकार के कारण किसी साधु को ठुकरा कर भगा दिया गया पंगत के समय उठा दिया गया पंगत से यही उस आश्रम के विनाश का कारण इसलिए दैवे को टुकलो टुकड़ों भलो लेवे को हरिनाम तुलसी जग में आय के कर लीजिए द्वे काम संत सेवा भाव से होती है रानी से कहा तुम भाव से संत सेवा करो संत सेवा के बारे में मलुकदासी का बड़ा सुंदर भाव है मलुकदास जी कहते हैं संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए हित करी भोजन दीजिए सादर शीस नवा हाथ जोड़ खड़े हुए जब साधु आवे हाथ जोड़ी खड़े हुए जब साधु आवे शीस काट दीजे बेखटका जब हरि जस गावे ट दीजे बे खटका जब हरि जस गावी भोजन आदर भाव तेले आगे धरिए जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए यदि संत सेवा से परमेश्वर की प्राप्ति करना है तो संतों के सामने जीते जी मर जाओ जो तो जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरी तीन लोक में सार है टुकड़ा अरुपानी बोलूंगा सिद्धवान तीन लोक में सार है टुकड़ा अरुपानी ते तरी गए जिन यह मति ठानी ते तरी गए जिन यह हम अपनी हृदय की बात बतावें तो इस शारद शारदीय नवरात्रि महोत्सव में इस दास को सर्वाधिक प्रसन्नता इसलिए होती है आकर यहां जो खुला भंडारा चलता है और सबको एक जैसी रसोई ऐसा नहीं समझे की वीआई रसोई अलग है और आम लोग जो पाते हैं वो अलग है हजारों लोगों का जो नित्य प्रसाद होता है उसको देख करके चित्री पसंद भक्ति का स्वरूप यही है मलुकदास ने तो भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा भूख ही का प्यासे ही पानी यह हरि के मन मानी और भक्ति स्वीकार नहीं है भूखे ही का प्यासे ही पानी यह भगति हरि के मनमानी इतनी सी भक्ति भगवान को समझ इसलिए आप गरीब से गरीब मानस हैं तो भी चिंता की बात नहीं एक रोटी आपके पास खाने को है तो भी कोई भूक्षित आ जाए तो उस भूखे को भूखा दरिद्र मत समझो ये साक्षात नारायण पधारे हैं ऐसा मानकर एक टुकड़ा अपनी रोटी तो में से भी आप दे देंगे तो आपका यज्ञ हो गया आपका सारा साधन हो गया भगवान तप्त हो गए भगवान की भक्ति हो गई ये जो पहले संवाद पुस्तक का विमोचन हुआ था उसमें एक कथा हमने पढ़ी थी उस कथा में यह आया कि एक नास्तिक को एक भगत ने भोजन से उठा दिया तो ठाकुर जी रोने लगे ठाकुर जी ने कहा कि मैं उस नास्तिक को अब तक मैंने भूखा नहीं रखा और तो तुम एक दिन रोटी नहीं खिला पाए कि जो माला जपेगा उसी को रोटी मिलेगी बोले तो रोटी खाने के लिए माला जपने का नियम नहीं होना चाहिए ठाकुर ये कानून बना दे कि जो माला फेरेंगे उन्हीं को रोटी मिलेगी तो हम समझते हैं अस्सी जनता तो उसी समय खत्म हो जाए लेकिन परमात्मा कितने दयालु हैं वे ऐसे कठोर नियम नहीं रखते हैं इसलिए भूखे ही से ही पानी यह भगत हर के मनमानी हम किसी को खिलाते नहीं हैं बे कृपा करके अपना प्रारब्ध हमारे यहां बैठकर उपभोग करने आते हैं और हमें कृतार्थ करते हैं अपनी सेवा देकर के ऐसा भाव हो गए तो सेवा बनेगी और मैं रोटी देने वाला हूँ ये भाव आ तो सेवा में अपराध बनेगा कहा हम लोग अहंकार लिए बैठे रहते हैं हम जगत गुरु हैं मंडलेश्वर हैं श्री महंत हैं वो जाने क्या क्या हैं और आचार्य श्री मलुकदास जी कहते हैं हाथ जोड़ी खड़े होजिए जब साधु आवे साधु आए आसन से उठ के खड़े हो जाओ प्रणाम करो प्रणाम करने से अहंकार नष्ट होता है इसलिए जितना ज्यादा झुकोगे उतना अभिमान नष्ट होगा और एक एक्सरसाइज भी होती रहेगी बार बार प्रणाम करोगे तो एक प्रकार से एक शरीर का क्या करें शरीर स्थूल हो गया नहीं तो बार बार दंडौत करें तो तो बहुत अच्छा हो सारी बीमारी खत्म हो जाए कोई सामने आवे भगवत विभूति दंडोत करे एक दिन में कम से कम 100-200 सौ हो जाएंगी तो पेट वेट अपने आप अप कम हो जाएगा श्री रामदेव बाबा का योगा नहीं करना पड़ेगा दंडोत से ही सब रोगों की निवृत्ति हो जाएगी प्रणाम दुख समना तम नमामि हरिम परम इस यही है प्रणाम दुख समना कर सारे दुखावे दूर हो जाते हैं दंडोत करने से बोलो वृंदावन बिहारी लाल अब तो दासी ने सेवा पधरा दी संत सेवा पधरा दी महल से लगा हुआ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय को तो रानी के महल से लगा हुआ एक संत निवास बनवा दिया गया और एक द्वार ऊपर से खोल दिया गया संत निवास की ओर चिक डालकर रानी बैठकर दर्शन करे और संत सेवा का विभाग दासी को सौंप दिया गया संत सेवा का विभाग किसे सौंपना चाहिए जिसकी संतों में श्रद्धा हो श्रद्धा नहीं हो उसको तुम विभाग सौंप दोगे तो महाराज अपराध बनने लग जाएगा इसलिए संतों में जिसकी श्रद्धा हो उसको सेवा का कार्य सौंपना चाहिए अब तो रोज संत आने लगे पर रानी अभी इसके पास नहीं जाती क्योंकि राजमहल की मर्यादा है ना न संत राजमहल में जाते हैं पर उनको प्रसाद आदि की पूरी व्यवस्था की जाती है जो संत जितने दिन रहना चाहें रहें और बाद में उनको अचला लंगोटी भेंट पूजा फल फ्रूट जो कुछ भी है उनको सत्कार करके विदा किया जाता ये ब्राह्मण देवता और ये संत भगवान इनसे बड़ा प्रचारक इस विश्व में और कोई दूसरा नहीं किसी को अपना बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करवाने की इच्छा हो ब्राह्मणों की सेवा करे साधुओं की सेवा करें ये इतने कृतज्ञ होते हैं ये इतने दयालु होते हैं ये छोटी सेवा का भी इतना गुणगान करते हैं जिसका कोई ठिकाना ब्राह्मणों की सभा में पंडित लोग बैठते हैं उनमें चर्चा होती अरे वहाँ भगत अरे बड़ा बढ़िया भगत है जब देखो तब हाथ जोड़कर बाल भोग लिए सामने खड़ा रहता जब भोग राज और उत्थापन भोग सैन भोग, भोग अरे महाराज खूब टटके खिलाया पिलाया चका दक्षिणा दक्षिणा की तो छोड़ो भोजन इतना कराया कि हम कह नहीं सकते और फिर आप भी वहां जाना तो वह उस भगत के यहां जरूर जाना किसी भी ब्राह्मण का आदर करता है किसी भी संत का आदर करता है धीरे धीरे प्रचार हो जाता है संत से भी स्थानों का ऐसी तो प्रचार होता है रोटी मिली वो गए अरे गुरु भाई कहां से आ रहे है? बोले वहां से आ रहे हैं अच्छा वहां बीच में कोई संत का स्थान बोले हाँ एक स्थान है वहां महंत जी बहुत अच्छे हैं बुराई भी महाराज बहुत कर देते हैं अरे ऐसा कंजड़ महंत है तो खुद तो पर्दा लगा के खाता है और तो हम गए तो कहा यहाँ आसन रखने की जगह नहीं तो दुष्प्रचार भी बहुत करते हैं और प्रशंसा भी बहुत करते हैं और ऐसे जो भाग्यशाली जीव हैं, उन पर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़नेम ते नर प्राण समान जिनकेद प्रेम ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है संत के चरणों में प्रेम है वो भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है अब तो महाराज सेवा होने लगी बहुत संत आने लगे आते आते देखिए एक बड़ी सुंदर बात है भक्ति की सुगंध फैलती है पहले आप सुन चुके पन सौधोले लगाइए अब रानी की सेवा की सुगंध वृंदावन तक पहुंच गई और वे वृंदावन के संत जो वृंदावन परित्यज्य पाद विकमनग क्षति वाले संत थे जो वृंदावन के बाहर नहीं जाते अरे मन वृंदा विपिन निहार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार जप मिले कोट चिंतामणि मणि तदपि न हाथ पसार जयश्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा उर्धार अरे मन वृंदा विपन्नार ऐसे धाम निष्ठ संत जो रस में डूबे हुए रसिक संत उन्होंने जब सुना कि इस समय एक ऐसी भक्ता आमिर के राजमहल में आई है प्रकट भई है जिसने राजमहल में वृंदावन को प्रकट कर दिया नित्य वृंदावन प्रकट हो गया सब पता चल जाता ना संतों को साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई उसको अरे हम लोग वृंदावन में रहकर वृंदावन नहीं प्रगटा पाए और उसने आमिर के महलों में वृंदावन को प्रकट कर दिया भक्ता का तो दर्शन करना चाहिए ये संत दर्शन करने की इच्छा से आए कौन से संत आए बोले हैं। देखो ये चाहत तू तो कहत उपाय कहा अहो चाह बात कहो कौन को सुनाइए कही जू बनावो ढिंग महल के ठोर एक चौकी ले बिठावो चहू और समझाइए आवे हरि प्यारे तिन्हें लियावे बे लिवाये यहां रहे ते धुआए पाए रुचि उपजाइए नाना विधि पाक सामा आगे आनी धरे आप डार चिक देखो श्याम दृगन लिखाइए बोले आप चिक डाल के देखें श्याम सुंदर दिख जाएंगे अब तो वे आ गए कौन आ गए ये वृंदावन के रसिक संतों की मंडली आ गई उनकी जमात आ गई आवे हरी प्यारे साधु सेवा करी तारे दीन आवे तारे साधु सेवा करी तारी धारे ब्रजभूमि प्यारी पाँव धारे जी है ऐसे ब्रज के रसिक संत आए और वे जब आए तो संत निवास में उन्होंने अपने ठाकुर युगल किशोर को विराजमान कर दिया और सेवा कीड़ा पधरा करके वे संत क्या करते थे वे ऐसे संत थे जोगल किशोर गावे ने ननी बहावें नीर जोगल किशोर गावे नैनी बहावे गल किशोर गननी बेनी किशोर नी जुगल किशोर गावे नेननी बहवे जुगल किशोर गावे अधीर रूप रूपनी लखाई हादई रूपनी आई वे संतों ने अपनी ठाकुर सेवा विराजमान की और फिर घुमरू बांध करके कीर्तन करने लगे जुगल किशोर गावे नैननी भावे नी और जैसे ही प्रभुन्माद संतों को चढ़ा संत नाच उठे नाचने लग गए प्रेमोन्मत होकर के बिलज्ज उदगा यति नृत्य तेज मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाती वे भक्त नृत्य करने लग गए जब नृत्य करने लग गए तब क्या हुआ प्रियादासी तो कहते श्याम दृगन लखाइए वहीं नृत्य करते हुए श्री कृष्ण संतों के बीच में दिखाई पड़ गए साक्षात ठाकुर जी नाच रहे हैं रानी ने देख लिया अपनी आंखों से जब भक्त बैठकर कीर्तन करता है ध्यान पूर्वक सुने ना हम बसामी भाई कुंठे योगिनाम हृदय मधभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद संतों के द्वारा दिया हुआ भाव बहुत ध्यान से सुनने का है जब प्रेम पूर्वक भक्त गाते हैं तो श्री ठाकुर जी खड़े होकर सुनते और जब भक्त प्रेमोन प्रेमोन्माद को सहन नहीं कर पाते गाते गाते खड़े हो जाते हैं प्रेमावेश में तो ठाकुर जी नाचने लग जाते और जब भक्त स्वयं नृत्य करने लग जाता है तो भक्त पद रज को भगवान सिर पर चढ़ा चढ़ाकर कर धन्य होने लगते ठाकुर के सामने प्रेम पूर्वक नाचने वाले चौरासी के चक्कर में फिर उन्हें नहीं नाचना पड़ता है बड़ी महिमा बहुत आज ठाकुर नृत्य कर रहे हैं संतों के बीच में देखिए संतों का वास्तविक दर्शन यही है संत के निकट सदा ठाकुर रहते हैं और जब तक उनका दर्शन नहीं हुआ तब तक, तक संत का भी परिपूर्ण दर्शन नहीं होगा जिस दिन पूरा दर्शन होगा तो ठाकुर के सहित तो होगा आज ये परिपूर्ण संत आए थे इनके साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए दिखाई पड़ गए अब तो रूप द्रगन लिखाइए जैसे रूप को निहारा अब तो व्याकुल होगी रानी प्रेम और माद चढ़ गया उठकर के रानी खड़ी हो गई और कहा कि दौड़ चली श्याम सुंदर से लिपटने के लिए दासी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया चेत करो चेत करो आमेर राजमहल की साम्राजी हैं आप राज माता राज रानी है पर्दे से बाहर निकलेंगी क्या क्या होगा बहुत कुछ विरोध सहन करना पड़ेगा इसलिए प्रेम को पचाओ अपने में और यहीं से दर्शन करके संतोष करो आप कहेंगे दासी मना क्यों कर रही मना नहीं कर रही बजा के देख रही है कि रानीपन बचाने की चिंता है कि ठाकुर से लिपटने का अनुराग ये देखना चाहती है रानी ने एक झटके में दासी से अपना हाथ छोड़ा लिया और फिर दासी ने हाथ पकड़ लिया तब रानी ने रोते हुए कहा पूछी न सोजू रानी कौन अंग जाके पूछी वा वासन रानी कौन अंग जाके किस अंग का नाम रानी है मैं क्षत्राणी हूं कटार म्यान से निकाल कर उस अंग को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी किस अंग का नाम रानी है जो संत मिलन में बाधक बन रहा है जो भगवत दर्शन में बाधक बन रहा है उस अंग को काट कर फेंक दूं मैं श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण के प्राण प्यारे भक्तों की नित्य दासी हूं रानी पना आरोपित है और जीव श्री कृष्ण का दास है ये स्वाभाविक सिद्धांत है ये नित्य सिद्धांत है मैं इस आरोपित सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती सि ने कहा बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा रानी प्रेमोन्माद में खिलखिला उठी और कहा अरे जो ओखली में सिर रखने के बाद यह गिनती नहीं की जाती कितने मूसल पड़े ओखली में सिर धरा तब मूसलों से क्यों डरे ओखली में सिर रख दिया है अब मूसलों की परवाह नहीं है जितनी चोट लगनी हो लग जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं लेकिन अब मैं जाऊंगी हा हा हा चली उठ हाथ गयो रहो नहीं जात अहो सहयो दुख लाज बड़ी तनिक विचारिये अब तो का में बिचार हरि रूप रस सारता को कीजिए आहार लाज काननी के तारिए रोकत रोक आई जहां साधु सुखदाई आई साधु सुखदाया रोक आई जहां साधु सुखदाई रोक जहां लिपट गई आज साक्षात ठाकुर का आलिंगन उसे प्राप्त हो गया संत के चरणों में लिपट गई रानी को होश नहीं है अपने शरीर का रानी मूर्छित हो गई संतों ने आज इस भाववती का दर्शन किया बोले अब वृंदावन की भूमि छोड़ने का कष्ट नहीं है हमें वृंदावन वास का फल मिल गया एक महल में ऐसी साक्षात मूर्तिमती भक्ति का दर्शन हो गया साक्षात मूर्तिमती प्रीति का दर्शन हो गया आज हम कृतार्थ हो गए अब तो रानी ने लज्जा छोड़कर नृत्य किया है या तो मीरा ने नृत्य किया या रत्नावती ने नृत्य किया पग ढूर बांध मीरा नाची रे आज संतों का उल्लास और बढ़ गया साक्षात ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं रानी नृत्य कर रही है संत नृत्य कर रहे हैं अब तो महाराज हल्ला मच गया पूरे आमेर नगर में कि अरे राज महल की रानी आकर नाच रही है लोग दौड़े हुए आए क्षिपा थोड़ी है खै खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदिपान रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान सब जानते हैं जो सच्चे प्रेमी थे आमेर नगर के वे तो बोले हम लोग बहुत दुखी थे इस महल में पृथ्वी इस राजवंश में पृथ्वीराज जैसे भक्त हुए बालाबाई जैसी भक्ता हुई पर इस पीढ़ी में कोई भी नहीं रहा था आज केमाल रतन जी की वंशवेली फल गई आज पृथ्वीराज जी का वंश सफल हो गया